अज्ञा चक्र पर तिलक भी लगाओ अज्ञा चक्र को चेतन करने का प्रयास भी करो अज्ञा चक्र को प्रभाव के भी बनाओ मंत्र भी जाप करो तो अज्ञात जब भी आंख बंद करो बाहर तो दृश्यों को देखो जो छबियां सामने पूजन के रखी उनमें ध्यान लगाया करो या जब आंख बंद करो तो अज्ञात चक्र पर ध्यान लगाने का प्रयास करो अभ्यास करो धीरे धीरे आपको चेतनता प्राप्त होगी माँ के जो घरों में ध्वज टंगाने की बात कही जाती है मैं इसीलिए कह रहा हूं हर चीज के लिए एक माध्यम जुड़े रहते हैं कि चेतना तरंगें हमारे किस प्रकार से कार्य करेंगी? यदि आपके घर में माँ का ध्वजा टंगा हुआ है लाल ध्वज टंगा हुआ है तो लाल ध्वज में शक्ति की चेतना तरंगों को आकर्षण करने की क्षमता होती है विज्ञान भी अन्य चीजों रंगों का सभी की व्याख्या करके रखा हुआ है किस तरह के रंग किस तरह की किरणों को खींचता है किस तरह का अगर धूप में हो तो हमें किस तरह कपड़े पहनना चाहिए सफेद किस सीजन में ठंड हो तो काले पहनना चाहिए धूप में हो गर्मियों में हो तो सफेद कपड़े पहनना चाहिए इस तरह सत्य की तरंगों के, की तरंगों के, के तरंगों के लिए धर्म के तरंगों के लिए चेतना मानों की तरंगों के लिए माँ के ध्वज की विचारधारा जिससे जुड़ी रहती है मैं भी अगर सामान्य अवस्था में किसी जगह अगर ध्वज टंगा हुआ देख देखूंगा तो निश्चित चिंता एक दूसरे पक्ष जाएंगे अब आप कह देंगे अगर सूक्ष्म शक्ति क्या जानती है अगर हमारे ध्वज नहीं टगें होंगे तो क्या उनको ज्ञान नहीं होगा कि हमारे घर में धार्मिक विरोध का व्यक्ति है क्या धार्मिक विरोध का व्यक्ति तो मैंने कहा वही बात आ गई कि एक मिनट के अंदर आश्रम मंदिर बन जाए आपको कार्य करने की क्या जरूरत है यह मनुष्योचित कर्म करना आपका धर्म और कर्तव्य बनता है कि हमारा घर किस प्रकार का हो शुद्ध सात्विक हो अगर हम वहां विषय बिगारें तो तस्वीरें घर में टांग रखेंगे और फिर भी कहते हैं हम धार्मिक है तो उसका प्रभाव विपरीत पड़ेगा मां का मकान अगर रहने के लिए बनाते हैं तो माँ के ऊपर आपके धर्म की ध्वजा फहरानी चाहिए आपका वस्तु वास्तु दोस्त दोष आज वास्तु दोस्त के नाम पे दाना प्रकार ढकते मकानों का सत्यानाश कराए चलाए दे रहे हैं इनका प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ता है मगर इतना अधिक नहीं पड़ा आज हर दिशा के दक्षिण को दिशा न हो किचन इधर हो ये इधर जब बनवाने जा रहे होंगे तो थोड़ा बहुत जो जानकारी प्राप्त करें बन जाकर जो बन चुका हो उनमें कई लोग मकान मकान छुड़वा देते दे मकान बेच दो दूसरे मकान में रहो जाकर आपके मां की धर्म ध्वजा मकान के ऊपर टंगा दो सभी प्रकार के वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं ये क्रम हैं और इन क्रमों के ध्वजों के साथ तो मेरी चेतना तिरंगे जुड़ी हुई माँ का आशीर्वाद तो जुड़ा हुआ मेरे नृत्य का संकल्प जुड़ जुड़ता है इन्हीं के छोटी छोटी क्रमों से जुड़ा हुआ है जो माँ के घरों में आरती कर रहे हो जिन घरों में माँ का ध्वजा टंगा हो माँ का जो शक्ति जल का पान कर रहे हो ये चुकी शब्द चिंतन में मेरे द्वारा लिए जाते हैं जो मैंने अपने साधना का संकल्प लिया था तो उन चीजों में लिया जो इन नियमों का पालन करता हो मेरे चेतना तरंगों को फल पाने का अधिकारी हो नहीं कर रहा नहीं प्राप्त कर सकेगा दुर्गा चालीसा पाठ जो मैंने प्रारंभ करा इसके पीछे मैंने चिंतन दिया है कि दुर्गा चालीफ़ा का पाठ जन कल्याण के लिए मेरे प्रारंभ कराया मगर जनकल्याण के, के लिए फलदायी होगा जो इन विचारधाराओं को अपना रहा होगा अपनी साधना कर रहे उनको हो उनको लाभ प्राप्त होगा मगर यहाँ के क्षेत्र जब यहाँ के नियमों से जुड़ोगे तभी प्राप्त करोगे मगर मैंने कहा सामाजिक क्षेत्र में आप लोग मैंने इसलिए कह रहा कि अगर चक्कर में किसी क्षेत्र विषय आपको अवरोध पैदा होता है प्रयास करो कि उन अवरोधों को धीरे धीरे समझाओ जाकर दूर करो मगर ऐसी कोई जगह है ऐसी कोई सरू से जाब है तो वहां उतने टाइम कुंकम तिलक न लगाओ बाकी उसमें आप हल्का लगाकर रखो आपके साथ बिल्कुल सूट नहीं करता कुछ लोगों के आज्ञा चक्कर में वो एक अलग बात आ जाती है उसमें दूसरी चीजों का उपयोग करो एक मजबूरी हो तो मैंने कहा फिर अन्य जो क्षेत्र माँ का ध्वजा घर बैठगा अन्य चीजों को उनका उपयोग जरूर हो रक्षा कवच आप गले में डालें ये वह प्रकृति द्वारा मुझे स्वतः प्रदत्त थे उन मार्गो मैंने स्वतः रक्षा का जब मैंने इन वस्त्रों को धारण नहीं किया था मेरे साथ रहने वाले उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश के अन्य प्रांतों के सभी लोग जानते जो उस समय मुझे जानते थे देखते थे मैं स्वतः रक्षा कवच गले में डाले रहता था क्योंकि मैंने दिखाने के लिए नहीं किया मैं अपनी पहचान मानने संगठन की पहचान के लिए रक्षा कोच नहीं डालता इसके लिए उसके साथ मां का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है आज विक्रम जुड़ा रहता है इन्हीं से मेरी एकांत की साधनाएं जुड़ी रहती ये छोटे छोटे क्रम अब आपने डाल लिया तो आपके साथ कोई दुर्घटना हो ही नहीं सकती बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं दुर्घटना आएंगी अगर कोई घटना होने वाली होगी बहुत ही विषम तभी वो आएगी फिर भी आप सौभाग्यशाली होंगे कि माँ का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है आप अगर चूंकि आपकी आ जाती है कहा जाएगा अगर मृत तो के अंतिम क्षणों पर भी हो तो यहां इसलिए ना हो कि हम आश्रम में आ जाकर हमको हम से मुक्ति प्राप्त कर जाएंगे आपका सौभाग्य होगा कि मृत के अंतिम क्षणों पर भी अगर आप दस पंद्रह दिन पहले माँ के आश्रम के दर्शन करने आ जाते तो कम कम यह संस्कार आपके साथ जुड़ जाते कई बार बार मुझसे कहते हैं गुरु जी ने डॉक्टर ने मरने के लिए कह दिया है। है, एकदम में हैं। तब मेरे कह दिया दिया है, है है कैंसर एकदम लास्ट में मेरे द्वारा जाता कि एक बार लिवा लाओ के की परिक्रमा करवा दो अरे जाते जाते उसको वह संस्कार कुछ तो प्राप्त हो जाएंगे कि उसके अंतिम क्षण उसके कुछ कम कष्टदायी होंगे नवीन जीवन में इस ऊर्जा का संचार उसके साथ जुड़ जाएगा तो ये छोटी छोटी हुए बात है जिनको सहजता से स्वीकार किया करो मुझे जिसको जितना लाभ देना वो लाभ भी आप लोगों को प्राप्त कर प्रदान कर दिया जाता है इस आश्रम से आने को लोग लाभान्वित होते चले जा रहे हैं मैं लाभ के क्रम के लोगों को खड़ा कराऊंगा तो उन चीजों के कभी भी उन चीजों को समय भी दिया जाके आप देख सकेंगे असंभव से असंभव क्षेत्र में लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं दस प्रतिशत ऐसे लोग होंगे आप कई बार कुछ ऐसी कामनाएं होते जो आप रखते हैं आपके हो सकता है योग संस्कारों में आप उनकी पूर्ति नहीं हो पाती अधिकांशता है मां की कृपा की पूर्ति और सबसे प्रथम तो उन्होंने कहा ऊर्जात्मक प्रवाह का धर्म के प्रति रुचि धर्म के प्रति आस्था विश्वास यहां आप आएंगे ज्यादा आपके दृढ़ होगी इस चीज को आप भुला नहीं सकते त्याग यहां जो क्रम है उन क्रमों से जुड़ा करें दुर्गा चालीफा का पाठ मां का ध्वज घर में टंगा हुआ हो शक्ति का पान करें शक्ति में मेरे द्वारा सभी प्रयोग संपन्न किए, उसके बारे में बार विस्तार से मैंने जानकारी दे दी है उसके बारे में विशेष मुझे बताने की जरूरत नहीं है माँ के गुणगान जो मैं चलाने की बात कर रहा हूँ इसीलिए कर रहा हूं कि माँ के गुणगान यहां अगर एक शब्द सुनेंगे मैं उसी बिंदु पर आ रहा हूं कि मैंने माँ की शुरुआत कहां से की बचपन अवस्था से पिताजी अन्य देवी देता की आराधना साधना करते थे तृप्ति मुझे मिलते थे आनंद मुझे मिलता था मेरा सूक्ष्म बार बार मुझे खींचता था मैंने कहा माँ के उस समय मुझे दर्शन नहीं होते थे मगर मेरी आत्मा के दर्शन होते थे मेरे मेरा सूक्ष्म शरीर जागृत हो जाता था तो उस समय मेरी पकड़ नहीं थी कि कब इसको जागृत करूं कब किस, किस जगह तो खींच ले जाता था। एक ध्वनि एक शब्द दिशा बदल देता है जो जिससे जुड़ा होता है माँ को जिस तरह अगर दूर से भी देख लेता तो माँ के प्रति बच्चा अपने बर्बस दौड़ पड़ता है बहुत छोटा था उसी अवस्था में पूजन कर अन्य उस तरह देवी देव आरती पूजन बैठता था मगर माँ की आराधना के लिए एक जगह केवल जब मैं एक रास्ते बचपन में छोटे बड़े भाई गए थे बाजार लिवा, लिवा थे मैं बहुत था, पीछे, -पीछे दौड़ पड़ता अगर चार छह महीने बिछड़ा हो या दस पांच दिन से तो माँ एकदम दौड़ पड़ेगा एक माँ का भजन का वह शब्द आज भी मुझे गूंजता रहा था कि मैंने माँ का हुआ भजन मुझे सुनाई दिया था बर्फर मुझे लगा था जैसे मुझे कोई अपना मिल गया मुझे लगा कि मेरा मेरा वो तार कहीं जो अंदर जुड़ा था वो मुझे कहीं खींच रहा है, है। प्रकृति के तार किस तरह जोड़ते हैं जिस तरह प्रकृति किस तरह मार्गदर्शन करती है कि हम चाहे ना चाहे प्रकृति मार्गदर्शन करती चली जाती है जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि दुर्गा चालीफा का पाठ जगह जगह कराओ जो इन चेतना तरंगों से जुड़े होंगे मुझसे जुड़े होंगे एक ध्वन उनके अंदर जाएंगे उनका आकर्षण ही होगा वो इन शोर बंधे गे आकर बड़े भाई आगे आगे जा रहे थे मैं पीछे पीछे चल रहा था मगर बार बार मुझे लग रहा था जैसे मैं थोड़ी देर यहाँ रुक जाऊ बहुत गीत बचन छोटे से सुना भजन से नाना प्रकार के शादी ब्याह में भी लोग लगाते थे कभी उनमें वो मन नहीं रमा था माँ का एक भजन मन उधर लग रहा था जैसे थोड़ी देर रुक जाऊ जाते जाते वो एक दुकान पर उन्होंने कुछ सामान खरीदा माँ की कृपा देखो कहा शुरुआत हो किस प्रकार होती है उस दुकान पर उन्होंने बगल से कुछ सामान खरीदा वही बगल में एक पुस्तक की दुकान थी ये बिंदगी की घटना है वो जो एक गेट, गेट कोई गेट छोटा सा है उसको कुछ कहते हैं वहां पर तो वहां तो वहां पर एक था वहां पर मैं खड़ा था चूंकि उसमें खर्च के लिए जो पैसे दिए दिया जाकर था मैं हमेशा उनको बचाकर रखा था निर्थक मैं कभी ने, मैं अपनी फादरों भी समान सब परिवार के लोगों को मालूम है कि साल भर पिताजी द्वारा जो भी खर्च को दिया मैं तो उनको खर्च निर्थक नहीं करता था बचा के रखता था और अपनी जब भी पूजा साधना अनुष्ठानों बैठा था उनके लिए वो सामान खरीद लेता था तो प्रारंभ मेरा उसमें हुआ था जो मेरे जिन्होंने पैसे पड़े थे वो थोड़ा धोखादम आगे मैं वहां रुक गया वो आगे जाए उनकी तरफ भी देख रहा जल्दी और मैंने जल्दी से पूछा एक दुर्गा चालीसा की पुस्तक रखी हुई थी उसमें भी दुर्गा जी की छवि छवि हुई थी वह भजन दुर्गा जी के छवि चालीसा पाठ में वह छवि का मेरा देखना और पुस्तक प्रति आकर्षण मेरा हो जाना मैंने पैसे पूछे और तुरंत वह दुर्गा चालीसा की पुस्तक अपने हाथ में ली और चुपचाप अपनी जेब में डाली भाइयों से भी नहीं कहा और उसके बाद आकर के घर में मेरा वो प्रारंभ दुर्गा चालीसा का पाठ फिर धीरे धीरे क्रम आगे का माँ की कृपा से अपने अंदर रास्ते हुए मार्ग मिलते चले गए सभी मेरे भाईयों को मालूम है कि जब यह लोग पूजा पाठ नहीं करते तब मैंने छोटे से पूजा प्रारंभ ज्योति से भी छोटे से मैंने पूजा प्रारंभ कर दी थी ये लोग आते थे मेरा तिलक जो घीसा हुआ रखता था उसको बस तिलक लगा लिया करते थे राम जी बड़े भाई बैठे ज्वाला जी बैठे बाद में लोग भी, लो भी पूजा पाठ करना शुरू किया पूजा पाठ मगर इनको अगर जानकारी लेंगे तो मैं पहले छोटा था मगर मैं पहले पूजा प्रारंभ करता बाद में भी बड़े भाई ये लोग भी दुर्गा चालीसा सप्स्वती का पाठ आदि ये सब चीज चीजों का प्रारंभ कर ले मैंने भी व्रत अनुष्ठान जब दुर्गा सरस्ती के पाठ य एक के बाद एक क्रम जो भी मुझे उस मार्ग के मिले मां के मार भौतिक जगत के उन सब चीजों को मैंने अर्जित करने का प्रयास किया जो आप कहते हैं गुरु जी ने एक लंबी यात्रा है मैंने किस तरह के साधना अनुष्ठान किए ना उनको आज आप तय कर सकते हो जो मैंने कहा जिस तरह एक चिंतन दे रहा था कि वो जिन कठिन रास्तों को मैंने तय किया उनसे सरल रास्ते आपको बता रहा हूं अलग अलग, अलग स्थानों पर जहां भी मुझको जैसी जगह मिली उन वहां पर जाकर के मेरा अधिकांश जीवन साधना में ही बचपन से रहा है आज इसलिए बड़े भाई भी नतमस्तक होते हैं क्योंकि उन्होंने मेरा प्रारंभ से आज तक की यात्रा देखी आज मेरे दोस्तों में जुड़ा रहता था साधना को देखा है। तो मैं इसीलिए तो उनसे सरल रास्ते उसी क्षेत्र के ओर आपको बढ़ा रहे हैं कि पहले उन धरातलों को तो मजबूत करो गुरु जी के पूर्व के संस्कार कुछ जो प्रभाव थे उनके बारे में मैंने चिंतन दे रखा मगर फिर भी मैंने उनका उपयोग नहीं किया इस जीवन की साधनाओं का ही उपयोग किया कठिन से कठिनतम साधनाओं को मैंने संपन्न किया परिवार के लोग साक्षी रहते किन कठिन विषम परिस्थितियों में जहां आप कल्पना नहीं कर सकते मैं कह रहा हूं, कि रहा हूं कि उन रास्तों को तय करना समाज के लिए तो रास्तों का मार्ग भी मिलेगा आगे तो बढ़ो कुछ पात्रता गुरु जानता आपके अंदर कितनी पात्रता है आपके भाव विचार स्थाई है कि स्थाई है अगर स्थायी भी है तो गुरु धीरे धीरे बढ़ाएगा बिंदु तक तो पढ़ो क्लास में जाओ तो पहले काखा गाघा ही सिखाया जाएगा कोई लेक्चरार प्रोफेसर आपके सामने क्यों न बैठा हो वो अगर ज्ञान भी देगा तो आपके सर के ऊपर से निकल जाएगी तो प्रारंभ वहीं से कराएगा कि पहले काखा का आगा सीखो फिर अक्षर जोड़ना सीखो फिर शब्द बनाना सीखो फिर पढ़ना सीखो फिर उनके शब्दों का विस्तार समाज का ज्ञान सीखो उसी तरह धर्म क्षेत्र है इस तरह मेरे जीवन से अनेकों जुड़ी हुई घटनाएं समाज के बीच की है समाज के बीच पैदा हुआ हूँ समाज बीच रह रहा हूँ समाज के मार्गदर्शन दे रहा हूँ जो भी मेरे रास्ते हैं उसी तरह के मार्ग चल रहे हैं अन्य क्षेत्रों से जो मैंने चिंतन देने का चिंतन बनाया कि आपके अंदर जो कार्य क्षमता की यह प्रकरण का विस्तार आपको पत्रिका के माध्यम से मिलता चला जाएगा आज विजयदशमी पर्व है आपको अन्य क्षेत्रों के बारे में कुछ चिंतन देना चाहूंगा अपने संगठन की विचारधारा कि भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन मात्र किया गया है कि मैंने उन्हीं क्रमों से जुड़ा हुआ आज भी मेरी किस चीज से लिप्तता नहीं मैं पूजन पाठ अगर कोई मेरा करता है सामने तो मैं उसे परहेज करना ज्यादा पसंद करता हूँ चरण कराने से ज्यादा मुझे जो करना कर्तव्य सजग रहता हूँ इसलिए मैंने आश्रम का नाम पंचो सत्य सिद्धाश्रम रखा मां के संगठन नाम भक्ति मानव कल्याण की जिस तरह आपको कार्यकर्ता मानता हूं उस कार्यकर्ता मानता हूं हम आप सभी मिलकर के माँ की कृपा जो मुझे चिंतन मिले केवल एक मार्ग भक्ति मानव कल्याण संगठन जो लक्ष्य उद्देश्य है यदि वास्तव में सत्यता की कसौटी पर हम उस पथ पर चल पड़े तो समाज का कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा अतः इसलिए मेरे द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि भक्ति मानव कल्याण संगठन के लक्ष्य उद्देश्य प्रति सजग हो जब तक कुछ तुम बदलाव नहीं लाओगे तब तक बदलेगा क्या अगर तुम नहीं बदलोगे आज तुम संघर्ष उठा रहे हो कल को तुम्हारे बच्चे संघर्ष उठाएंगे आज तुम परेशानियों कल को आने वाली पीढ़ी परेशानियों ग्रसित होगी तो एक बार अपना सरोसावर करने का निर्णय तो ले लो सरोस से करने का तात्पर्य नहीं कह रहा हूं कि अपना घर बार छोड़ करके इस कार्य में लग जाओ अपनी जिम्मेदारियों के लिए जितना है उतना करो उससे ज्यादा जनहित के बारे में सोचो कोई गरीब है तो अपनी सेवाएं दे रहा है आर्थिक रूप अपेक्षाएं तो नहीं रहती इसलिए मैं कहता हूं मेरा कर्तव्य है कि पैसा उतना संचित करो जितना आवश्यक है उससे ज्यादा अगर मार्ग दे रहे संस्कारों से मिल रहा है तो उसे जनहित के कार्यों में भी लगाने का प्रयास करो जगह जगह दुर्गा चालिका का पाठ आरती पूजन के क्रम चूंकि किसी का धन दौलत देके किसी का कल्याण नहीं किया जा सकता मैंने राष्ट्र में चाहता समाज सेवा का संगठन दूसरा बनाकर दूसरे तरीके से कार्य कर रहा होता मगर मैं जानता हूं किस चीज से न्यू मजबूत होगी और इसी से न्यू मजबूत होगी इसी से महल भी खड़ा होगा कि इसी से हमको अपने अस्तित्व को मिटा करके उसके मां के कार्यो को मान करके भक्ति मानव कल्याण संगठन के प्रति सजग रहना उन्हीं तरह जिस तरह यहां निर्देशन दिए जाते हैं उनका अक्षर पालन करने का प्रयास करें अज्ञानता में कोई गलती हो जाए अलग बात है मगर हम जान करके गलती न करें यहाँ के निर्देशों का उल्लंघन न करें जो भी निर्देशन दिए जाए उनका अक्षर पालन करें नफा मुक्त और मांसाहार मुक्त समाज के प्रारंभ में नहीं रखा भक्ति मानव कल्याण संगठन के लक्ष्य और उद्देश्यों से अधिकांश लोग अवगत है पत्रिकाओं के माध्यम से विस्तार और कुछ दिया जाता चला जाएगा उनसे आप लोगों को जोड़ना है मैं समाज के समस्त यही जो बैठे नहीं समस्त बुद्धिजीवी वर्गो के पूरे समाज का आह्वान करता हूँ कि आओ वास्तव में जनहित अगर हम चाहते हैं तो एक बार इस संगठन से अपने आप को जोड़ो अपनी सामर्थ्य को इस संगठन के साथ लगाओ देव की जितनी भी समता है उनको दूर करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और भक्ति मानव कल्याण संगठन एक एक दिन उस लक्ष्य बिंदु तक पहुंचेगा वक्त जरूर लग सकता है मगर उस वक्त के लिए मेरे अंदर उतावलापन भी नहीं रहता मैं अपने कार्य बड़ी व्यवस्थित तरीके से करता हूं कई लोग अचानक कहते थे गुरुदेव जी तत्काल आप यज्ञ पर क्यों नहीं प्रारंभ कर मुझे किस तरह से कार्य करना यह मुझको ज्ञान है समाज में आज में जिस जो कि अगर जिस दिन मैं यज्ञ की ओर बढ़ गया वही जो आपकी लिप्तता मेरे संबंध मुझे जोड़ जो रखते हैं कर्तव्य मुझे बांध रखता है कि मैं यज्ञों की ओर जिस दिन बढ़ जाऊंगा उस दिन आपसे ज्यादा जो वार्तालाप करता हूं वार्तालाप में आपके चिंतनों को बता सकता हूं दिशा कि आप क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं उसके बाद तो फिर आपको जो शिष्य मेरे मार्गदर्शन करें उतने आप जुड़ेंगे मेरे विचार क्या मेरे भाव क्या उनको आपको पकड़ नहीं सके क्योंकि आपके अंदर पकड़ने के भाव पक्ष है नहीं तो जो वार्ता करके मैं आपको चिंतन दे सकता हूँ आपके बीच समय दे सकता हूँ शिशु को मार्गदर्शन दे सकता हूँ हो सकता है भविष्य में ऐसा जाकर मेरे नजदीक आगे प्रणाम करने का भी सौभाग्य प्राप्त करे या हो सकता है भविष्य में अधिक से अधिक समय बीच के क्योंकि उस पक्ष में भी जाना नहीं चाहूंगी मेरा लक्ष्य उद्देश्य जिस एक स्थल में आप जाते हैं जिस जगह चूंकि भविष्य में उसी स्थान पर एक स्थल बनना है उसी स्थान पर चुकी एक क्रम पूर्ण कर चुका आपको लगता होगा वहां के लोग छोटी तस्वीर रखी हुई है वह स्थान वह है जिस स्थान पर एक का निर्माण होना उस स्थान सभी को मालूम जब मैं यहां आया था तो एक झोपड़ी बनवाकर मैंने एक साल की दो नवरात्रियां वहां पर साधना की थी एक साल लगातार मेरी वहां साधना खुद सुबह जाता था अपने कच्छ में यहां साधना वहां पर मैंने भूमि पूजन का अनुष्ठान पूर्ण किया है मेरे क्रम उसी क्रम से चल रहे हैं मैंने अपना पक्ष पूर्ण कर दिया है अब उस स्थान से समाज को जोड़ रहा हूं मन कहा इसलिए प्रकट सत्ता को आह्वान करना इतना आसान है लोग तो अपने बच्चों को ही बुला पाते अपने अनुसार ये केवल मंत्रों का चारूतर मूर्ति अगर रख देना होता तो बड़ा आसान था, था। मुझे जो करना था मैं उस स्थान पर भूम पूजन का पक्ष पूर्ण कर चुका हूं किसके लिए करना है उनका आकर्षण उस स्थान की ओर खींच रहा हूं कि मैं ही नहीं जब उस प्रकट सत्ता को समाज भी पुकारे और जब समाज के अंदर वो पुकार आने लगे तुम्हारे अंदर जब भाव पक्ष जागृत होने लगेगा तो उस यज्ञ स्थल का निर्माण भी हो जाएगा और आगे मेरे द्वारा यज्ञ भी पूर्ण कर दिए जाएंगे जब उसकी समय आएगा तो समय उसका भी प्रारंभ कर दिया जाएगा आप सौभाग्यशाली हो कि उस स्थान के बिल्कुल नजदीक उस भूमि पर आपको घूमने टहलने बैठने मंत्र जाप करने सबका मौका मिल रहा है हो सकता भविष्य में ऐसा कुछ चीजों को प्रतिबंधित होने कोई नियम नहीं लागू कर रखे। चली जैसे जाओ चले जाओ। का तिलक लगाओ तो नहीं लगाओ आप गलती से स्नान करके भी नहीं आओ तो आप जाकर घुस जाते हो कोई पूछता नहीं आगे जाके इनमें धीरे धीरे इन साधना के बिल्कुल साधक की ओर में आपको मोड़ूंगा उन एक स्थलों पर पहुंचने की किसके अंदर जाने की पात्रता होगी नहीं होगी इनमें बहुत कुछ प्रतिबंध होंगे चूंकि धर्म को धर्म के रूप में ही स्वीकार कराने का ज्ञान मैं कराऊंगा उनमें किसी प्रकार की मैं अव्यवस्था पसंद भी नहीं करूंगा चूंकि तभी वास्तव में समाज का हित होगा कल्याण होगा यज्ञ स्थल की पत्रों में पवित्रता किस प्रकार रखी जाती है यज्ञ स्थल के एक दर्शन करने मात्र से क्या लाभ प्राप्त होता है जिसमें मैं कह रहा हूं मैं वार्ता करूं ना करूं अगर वास्तव मेरे अंदर जो चैतनता था मैं कह रहा हूं मेरे सामने आप बैठ लेते तो दर्शन ही आपको सब कुछ फल दे सकते मैं अगर आपको कुछ भी व्यक्त करूं उसी तरह वहां की स्थितियां क्षेत्र है आह्वान है कि मैं कितने समाज को जब उसको जोड़ दूंगा तब उस कर्मों की मैं ही न पुकारू क्योंकि अस्तित तय कर सकता हूं मगर मैं अपनी पुकार के साथ समाज की पुकार जोड़ देना चाहता हूँ बिल्कुल एकाकार कर देना चाहता हूं अपने अस्तित्व को मिटा देना चाहता हूँ वास्तविक सत्य ये है कि मैं अपने आप को आपके अंदर विसर्जित कर देना चाहता हूँ कि मेरी पुकार ना हो मेरी पुकार में मां ना आए आपकी पुकार में माए आपकी पुकार में माँ इस स्थान पर अपना स्थान ग्रहण करें मैं वह चाहता हूं इसके लिए मेरे अंदर तड़प रहती है इसके अंदर मेरे व्यथा रहती है इससे मैं आपके संबंध और रिश्ते जोड़ना चाहता हूं मैंने कहा है कि इस स्थान पर मैं अपने आप को समाहित करूंगा अपनी चेतना का जब तक इस स्थान में दुर्गा चालीफा का पाठ चलता रहेगा जबकि आपकी तक कि आस्था विश्वास रहेगी सूक्ष्म रूप से मेरी चेतना यहां पर माँ की स्थापना करने के पहले मैं संकल्प ले चुका हूं कि मैं अपनी स्थापना करूंगा भगवान ने की जय अपनी स्थापना के तात्पर्य नहीं कि मैं वहां अपनी मूर्ति स्थापित कर दूंगा मैं सूक्ष्म रूप से सदा सदा मेरे लिए जिस तरह कहा उस दिव्य धाम में स्वामी सच्चिदानंद के स्वरूप में अगर स्थिति है तो इस स्थान पर जब तक इस स्थान का नाम रहेगा इस स्थान पर साधना पथ क्रम चलते रहेंगे तब तक इस शरीर की स्थापना इस स्थान पर रहेगी भगवान ने की मैं अपने कठोरतम साधना पथों पर आज भी उसी तरह चल रहा हूं एकांत की मेरी जो साधना एकांत जो विचार मूर्ति पूजा कर देना मूर्ति स्थापना कर देना इतना आफा ने पहले भी ऋषि मुनि रहा करते थे जो जिस चीज की पात्रता रखता था अगर कोई पुत्रेष्ट यज्ञ कराने का सामर्थ्य रखता था तो उसको बुलाया जाता था जिस तरह जो यज्ञ करने का सामर्थ्य रखता उसको बुलाया जाता था मगर आ तो जिससे कभी पंडित भी मूर्ति पूजा भी करा दे सब कुछ करा देवसाय बन चुका है सब जगह पतन हो रहा है सब जगह भटक रहा है विजयदशमी पर आज आप लोग यहां बैठे शांति और तृप्ति का आनंद ले रहे हैं दूसरी जगह कोई बस रावण के पुतले लगाकर जला रहे होंगे रावण का दहन कर रहे होंगे अपने अंदर के रावण को अगर न मार सके तो बाहर के रावण के दहन करने से क्या आपको लाभ मिलेगा जिस किसी ने परंपरा डाली थी इसलिए कि देखो रावण का दहन किस प्रकार होता था राम ने किस प्रकार उसका अस्तित्व मिटाया था उससे तुम सचेत हो कि हम गलत रास्ते में न जाने इस तरह हमारे अस्तित्व भी नफ्ट होगा हम इस तरह हम अवगुणों से अपने आप को दूर करें मगर दूर कौन करता और तो हल्ला मचता है लुप्टई होती आधारमी अन्यायों का जमघट खड़ा होता है राम ने क्या किया उस दिशा में ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा रावण का पुतला जल्ला हो अल्लाह बजा पटाखे लगाए जाए कितनी अच्छी आवाज आए कितनी लंबी पचास फीट की मूर्ति बनी है देखो अभी हाथ जल्द इसमें दृश्य में ध्यान जाएगा सब रास्ते भटके हुए विचार नहीं करना चाहते शोध नहीं करना चाहते क्योंकि आपके विचार भटक चुके हैं पहले अपने अंदर के रावण को मारो अपने अंदर के राम को स्थापित करो बाहर से कुछ सुख शांति मिलती चली जाएगी आज इन्हीं छोड़ों पर मैं गांधी जी के तीन बंदरों का भी चिंतन देना चाहूंगा समाज भटक रहा है गांधी जी के तीन बंदरों पर आप लोग सभी लोग को मालूम होगा छोटा छोटा बच्चे इस चीज को जानता है कि हाथ मुख में हाथ रखे हो कि कोई गलत किसी कुछ बुराई मत कहो किसी कुछ, कुछ मत बोलो कानू में लगा लो बुरा मत सुनो बुरा मत देखो अगर यह करोगे तो कल काल और बढ़ता चला जाएगा गांधी जी की सोच क्या रही होगी मगर मैं जानता हूं जो गांधी जी की वास्तविक सोच थी कि अगर तुम बंदर हो तो बुरा मत देखो अगर तुम बंदर हो तो बुरा मत सुनो अगर तुम बंदर हो तो बुराई को कुछ मत कहो बुराई के विरुद्ध कुछ मत बोलो